महाभारत आदि पर्व आदिपर्व षणव्यधिक शतमोध्याय व्यास जी का द्रुपद को पांडवों तथा द्रौपदी के जन्म की कथा सुनाकर कर दिव्य दृष्टि देना और द्रुपद का उनके दिव्य रूपों की झांकी करना व्यास व्यासुआच पुरा वह नहमिशारण्य देवाशत्रुपास तत्र वसवत राज सामित्र मकर तदा व्यास जी ने कहा पांचाल नरेश पूर्वकाल की बात है नमिशारण्य क्षेत्र में देवता लोग एक यज्ञ कर रहे थे उस समय वहाँ सूर्यपुत्र यम सामिल सामित्र यज्ञ कार्य करते थे ततो यमो दीक्षित राजनामय कंचिदपि प्रजाना तत प्रजास्त बहुला काला कालातिपातान मरण राजन उस यज्ञ की दीक्षा लेने के कारण यमराज ने मानव प्रजा की मृत्यु का काम बंद कर रखा था इस प्रकार मृत्यु का नियत समय बीत जाने से सारी प्रजा अमर होकर दिनों दिन बढ़ने लगी धीरे धीरे धीरे उसकी संख्या बहुत बढ़ गई सोमश्च शक्रो वरुण कुबेर साध्याद्र वसुथाश्विनौच प्रजापतिर्भुवन प्रणेता तमाज्मत्री तथो ब्रुव्ल्लोकगु समेता भया तीव्रांषाण वृद्धिया तस्मा भया दुर्जन सुखे स्वया सर्वे श चंद्रमा इंद्र वरुण कुबेर थाध्यगण रुद्रगण वशुगण दोनों अश्विनी कुमार तथा अन्य सब देवता मिलकर जहाँ सृष्टिकर्ता प्रजापति ब्रह्मा जी रहते थे वहां गए वहां जाकर वे सब देवता लोक गुरु ब्रह्मा जी से बोले भगवान मनुष्यों की संख्या बहुत बढ़ रही है इससे हमें बड़ा भय लगता है उस भय से हम सब लोग व्याकुल हो उठे हैं और सुख पाने की इच्छा से आपकी शरण में आए हैं पितामह पितामहुषे मरा माँ वो मर्द सकाथावी भयम भवि ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें मनुष्यों से क्यों भय लगता है जबकि तुम सभी लोग अमर हो तब तुम्हें मरण धर्म मनुष्यों से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए देवा उचुह मृत्यायमृत्या समृत्ता न विशेषो कशन अविशेषाद्विजंतो विशेषार्थ मिहागता देवता बोले जो मरणशील थे वे अमर हो गए अब हम में और उनमें कोई अंतर नहीं रह गया यह अंतर मिट जाने से ही हमें अधिक घबराहट हो रही है हमारी विशेषता बनी रहे इसीलिए हम जहां आए हैं श्री वैवस्वतो सत्रहेतो न श्रीभगवाच वो व्यात सत्रेतो तेना मियंते मनुष्या तस्काग्रेतसर्वकार वैवस्वतस्य भवित्वांतकाल वतुर्विभक्ता वीर्युष्मा कमुत सैसामन्तो सहसा ले न विर्यं भविता न भगवान ब्रह्मा जी ने कहा सूर्यपुत्र यमराज यज्ञ के कार्य में लगे हैं इसलिए ये मनुष्य मर नहीं रहे हैं जब वे यज्ञ का सारा काम पूरा करके इधर ध्यान देंगे तब इन मनुष्यों का अंतकाल उपस्थित होगा तुम लोगों के बल के प्रभाव से जब सूर्यनंदन यमराज का शरीर यज्ञ कार्य से अलग होकर अपने कार्य में प्रयुक्त होगा तब वही अंतकाल आने पर मनुष्यों की मृत्यु का कारण बनेगा उस समय मनुष्यों में इतनी शक्ति नहीं होगी कि वे मृत्यु से अपने को बचा सके व्या सुच ततस्तुत पूर्व ज वाक्यम श्रुता जगमुरत्र देवा यजंते समासेना समेता महाबला भागीरथ्याम दृशुपुंडरीकम व्यास जी कहते हैं राजन तब वे अपने पूर्व देवता ब्रह्मा जी का वचन सुनकर फिर वहीं चले गए जहां सब देवता यज्ञ कर रहे थे एक दिन वे सभी महाबली देवगण गंगा जी में स्नान करने के लिए गए और वहां तट पर बैठे उसी समय उन्हें भागीरथी के जल में बहता हुआ एक कमल दिखाई दिया दृष्टवाच तस्मृतस्ते बभू तेषाइंद्र तोजगा कभाम ये गंगा सततम प्रसूता उसे देखकर वे सब देवता चकित हो गए उनमें सबसे प्रधान और सूरवीर इंद्र इस कमल का पता लगाने के लिए गंगा जी के मूल स्थान की ओर गए गंगोत्तरी के पास जहां गंगा देवी का जल सदा अभिचिन्न रूप से झरता रहता है पहुंचकर इंद्र ने एक अग्नि के समान तेजस्वी युति देखी सा तत्रार्थ नि गंग जब गतिष्ठत तस्त्र बिंदु पति तो जले ज तत्पद्म महासेत्र कांचनम वह युवती वहाँ जल के लिए आई थी और भगवती गंगा की धारा में प्रवेश करके रोती हुई खड़ी थी उसके आंसुओं का एक एक बिंदु जो जल में गिरता था वहाँ सुवर्ण में कमल बन जाता था तद्भुत प्रेक्ष भद्री तदा अपृक्षताम ज्योति तमति काम भद्रे रोदी कशे वाक्यम तथ्यम कामए हम ब्रभी यह अद्भुत दृश्य देखकर भद्रधारी इंद्र ने उस समय उस युवती के निकट जाकर पूछा भद्रे तुम कौन हो और किस लिए रोती हो बताओ मैं तुमसे सच्ची बात जानना चाहता हूँ तम वे वेषे मक्र यदम चा हम रोधी मंदभाग्या आग छरा जनपुर तो गमी दृष्टाद्रोधि यज्ञ हम युवती बोली देवराज इंद्र मैं एक भाग्यहीन अबला हूँ कौन हूँ और किस लिए हो रही हूँ यह सब तुम्हें ज्ञात हो जाएगा तुम मेरे पीछे पीछे आओ मैं आगे आगे चल रही हूँ वहीं चलकर स्वयं ही देख लोगे कि मैं किस लिए रोती हूँ छ तदाना दर्शनी सिद्धासनस्थम सहाय सहायम् मैचंद गिरिराजमूर्ति व्यास जी कहते हैं राजन यो कर आगे आगे जाती हुई उस स्त्री के पीछे पीछे उस उसमें इंद्र भी गए गिरिराज हिमालय के शिखर पर पहुंचकर उन्होंने देखा पास ही एक परम सुंदर तरुण पुरुष सिद्धासन से बैठे हैं उनके साथ ही एक युवती भी है इंद्र ने उस युवती के साथ उन्हें क्रीड़ा विनोद करते देखा तमब्रवीद देवराजो ममेदम तम विद्धि भुवनम वसेम अस्तीब्रवीद वे अपनी संपूर्ण इंद्रियों से क्रीड़ा में अत्यंत तन्मय हो रहे थे अतः इधर उधर उनका ध्यान नहीं जाता था उन्हें इस प्रकार असावधान देखते हुए इंद्र ने कुपित होकर कहा महानुभाव यह सारा जगत मेरे अधिकार में है मेरी आज्ञा के अधीन है मैं इस जगत का ईश्वर हूँ क्रुद्धम चषक्रम प्रसम क्ष देव जहाम चष नृदय क्षत संसो भूदथ देवराज तेने क्षितड़वावत से इंद्र क्र में भरा देख वे दे देव पुरुष हस पड़े उन्होंने धीरे से आंख उठाकर उनकी ओर देखा उनकी दृष्टि पड़ते ही देवराज इंद्र का शरीर स्तंभित हो गया अकड़ गया वे ठूठे काठ की भांति निश्चिष हो गए यदा तु पर्याप्त में हाथ क्रीडया तदा देवी मृदतिम तामच आतामेश यमारा नैनम दर्प पुनरप्याशेष जब उनकी वह क्रीड़ा समाप्त हुई तब वे स्त्रोती हुई देवी से बोली इस इंद्र को जहाँ मैं हूँ यहीं मेरे समीप ले आओ जिससे फिर इसके भीतर अभिमान का प्रवेश न हो तथा श्र स्पष्ट मात्रस्तया स्रस्त पति तो भू धरण्याम तमब्रवी भगवान उग्रजेजा मुनः चक्रकृथा कथन चैन तदनंतर उस स्त्री ने जो ही इंद्र का स्पर्श किया उनके सारे अंग शिथिल हो गए और वे धरती पर गिर पड़े तब उग्र तेजस्वी भगवान रुद्र ने उनसे कहा इंद्र फिर किसी प्रकार भी ऐसा घमंड न करना निवर्तयनम च महाद्विराज बलम च वीर चतवा प्रमेय छिद्रस्वा मध्यम से ये तद्धा सूर्य भाष तुम्हें अनंत बल और पराक्रम है अतः इस गुफा के दरवाजे पर लगे हुए इस महान पर्वतराज को हटा दो और इसी गुफा के भीतर घुस जाओ जहाँ सूर्य के समान तेजस्वी तुम्हारे जैसे और भी इंद्र रहते हैं स तद्भिभरम महागिरे तुल्य दुते चतुर्यान्दर्श सतान अभिप्रेख्य बभूव दुखिता कचिन्ना हम भविता वै उन्होंने उस महान पर्वत की कन्दरा का द्वार खोलकर उसमें अपने ही समान तेजस्वी अन्य चार इंद्रों को भी देखा उन्हें देखकर वे बहुत दुखी हुए और सोचने लगे कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं भी इन्हीं के समान दुर्दशा में पड़ जाऊं ततो देवो गिरीशो वज्रपाणी वृवत्त नेत्रे कु में ताम प्रवि प्रवी सम सतक्रतो य तब तब पर्वत पर शयन करने वाले महादेव जी ने आंखें तरेर कर कुपित हो वज्रधारी इंद्र से कहा सतक्र तुमने मूर्खता बस पहले मेरा अपमान किया है इसलिए अब इस कंदरा में प्रवेश करो उक्तस्त विभुना देवराज प्रावे पता भृतमे वृतंगाद संगई रंग नये अश्वस्त पत्र गिरिराज मूर्ति उस पर्वत शिखर पर भगवान रुद्र के योग करने पर देवराज इंद्र पराभव की आशंका से अत्यंत तो दुखी हो गए उनके सारे अंग शिथिल पड़ गए और हवा से हिलने वाले पीपल के पत्ते की तरह भी थरथर कांपने लगे सम स सा प्राण जलिर्भसवाह त्रभेपम सहस मुक्त वा वाच देव बहु रूप मुग्र सृष्टा से भगवान शंकर के द्वारा इस प्रकार सहसा गुहा प्रवेश की आज्ञा मिलने पर कापते हुए इंद्र ने हाथ जोड़कर उन अनेक रूपधारी उग्र स्वरूप रुद्रदेव से कहा जगद्योने आप ही समस्त जगत जगत्पत्ति करने वाले आदि पुरुष हैं तमब्रवीद उग्रवरचा प्रहस्य थीला एते नई शीला प्रियमी हावती एक तब भयंकर तेज वाले रुद्र ने हंसकर कहा तुम्हारे जैसे सील स्वभाव वाले लोगों को यहाँ प्रसाद की प्राप्ति नहीं होती ये लोग भी पहले तुम्हारे ही जैसे थे अतः तुम भी इस कंदरा में घुसकर शयन करो त्रेव भवितारो न संशय योनि सर्वे मनुषि तत्र तूयम कर्म करवा विषय बहुनंद प्रापिये आगनतार पुनर एवेन्द्रलोक स्वकर्मण पूर्वजिमारह सर्वित में ततव्यम विविधाथयुक्त वहां भविष्य में निश्चय ही तुम लोग ऐसे ही होने वाले हो तुम सबको मनुष्य योनि में प्रवेश करना पड़ेगा उस जन्म में तुम अनेक दुस्सह कर्म करके बहुतों को मौत के घाट उतारकर कर पुनः अपने शुभ कर्मों द्वारा पहले से ही उपार्जित पुण्यात्माओं के निवास योग्य इंद्रलोक में आ जाओगे मैंने जो कुछ कहा है वह सब कुछ तुम्हें करना होगा इसके सिवा और भी नाना प्रकार के प्रयोजनों से युक्त कार्य तुम्हारे द्वारा संपन्न होंगे पांडव द्रुपद और व्यास जी में बातचीत द्वारा पांडवों के पुर्जन्म का वृत्ता का वर्णन पूर्वेन्द्रवचु गमो मनसोका दुराधरो विक्ष देवास्थीरंजनिया धर्म वायुर्म्घवान्निच अस्त्रे दिव्यन साोधय्वा आगता पुनरवेन्द्रलोक पहले के चारों इंद्र बोले भगवन हम आपकी आज्ञा के अनुसार देव लोक से मनुष्य लोक में जाएंगे जहाँ दुर्लभ मोक्ष का साधन भी सुलभ होता है परंतु वहाँ हमें धर्म वायु इंद्र और दोनों अश्विनी कुमार यही देवता माता के गर्भ में स्थापित करें तदनंतर हम दिव्यास्त्रों द्वारा मानव वीरों से युद्ध करके पुनः इंद्रलोक में चले आएँगे व्यास वाच ए त्रुत्वा भद्रपाण बचसू पुनरे वेदमाह दिव्रेष्ठ पुनरेह वीरणाहशेत दध्यामेशा पंचमूतम विश्वभूतधा चिभिरीन्द्र प्रतापवान चतुर्थस्था वै तेजस्वी पंचम स्मृत या जी कहते हैं राजन पुरुवर्ती इंद्रों का यचन सुनकर भद्रधारी इंद्र ने पुनः दैवश्रेष्ठ महादेव जी से इस प्रकार कहा भगवान मैं अपने वीर से अपने ही अंशभूत पुरुष को देवताओं के कार्य के लिए समर्पित करूंगा, जो इन चारों के साथ पांचवा होगा उसे मैं स्वयं ही उत्पन्न करूँगा विश्वभू भूतधामा प्रतापी इंद्र सिबी चौथे शांति और पांचवे तेजस्वी यही उन पांचों के नाम है काम भगवान्ग्रधन्वादाधिष्टम संसर्गा यथथो ताप्योषिम लोककांता भार् विदधान मानुषेषु उग्र, का उग्र धनुष धारण करने वाले भगवान रुद्र ने उन सबको उनकी अभिष्ट कामना पूर्ण होने का वरदान दिया जिसे वे अपने साधु स्वभाव के कारण भगवान के सामने प्रकट कर चुके थे साथ ही उस लोक कमनीय युति स्त्री को जो स्वर्ग लोक की लक्ष्मी थी मनुष्य लोक में उनकी पत्नी निश्चित की तैरिव साधम तो ततः सदेव जगाम नारायणम अप्रमेयम अनंतम व्यक्तमजम पुराणम सनातनम विश्वमंत तदनंतर उन्हीं के साथ महादेव जी अनंत अप्रमेय अव्यक्त अजन्मा पुराण पुरुष सनातन विश्वरूप एवं अनंत मूर्ति भगवान नारायण के पास गए स चाप तद्भ्यदा सर्वे तथा सर्वे संबभूर्धरण्याम स चापि केशव हरिभवर शुक्ल में कम अपरम चापि कृष्ण उन्होंने भी उन्हीं सब बातों के लिए आज्ञा दी तत्पश्चात तत में सब लोग पृथ्वी पर प्रकट हुए उस समय भगवान नारायण ने अपने मस्तक से दो केस निकाले जिनमें एक था और दूसरा श्याम तौचापिकेशौन तो निभसेता जदूरा कुलिहौ देवी रोहिणी चोरेको बलदेव बभूव युसौ देवस्य केशव कृष्ण द्वितय केशव संबूव केशौ युसौ वर्णता कृष्ण उत्त वे दोनों केस यदुवंश की दो स्त्रियों देवकी तथा रोहिणी के भीतर प्रविष्ट हुआ उनमें से रोहिणी के बलदेव प्रकट हुए जो भगवान नारायण का श्वेत केश थे दूसरा केस जिसे श्याम वर्ण का बताया गया है वही देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ भगवान नारायण सच्चिदानंद हैं उनके नाम रूप लीला और धाम सभी चिन्मय है उन्होंने अपने श्याम और श्वेत केशों को द्वारमात्र बनाकर स्वयं ही संपूर्ण रूप से अपने को प्रकट किया था ये ते पूर्व शक्र रूपानिब्धा तस्ंदरिया पर्वत्योत्तर से पांडवा वीरवंत शक्र शां पांडव सभ्यसाची उत्तरवर्ती हिमालय की कंदरा में पहले जो इंद्रस्वरूप पुरुष बंदी बनाकर रखे गए थे वे ही चारों पराक्रमी पांडव यहाँ विद्यमान हैं और साक्षात इंद्र का अंशभूत जो पांचवा पुरुष प्रकट होने वाला था वही पांडुकुमार सभ्यसाची अर्जुन है एवं में थे पांडवा संभू ये राजन राजभूब लक्ष्मीश्चा पूर्वमेवपदेषा भार्ज सा द्रौपदी दिव्य रूप कथम हिस्त कर्मण तेमीतलाठेदन दैवगा यूप सोम सूर्य प्रवाति राजन इस प्रकार ये पांडव प्रकट हुए हैं जो पहले इंद्र चुके हैं यह दिव्य रूपा द्रौपदी वही स्वर्गलोक की लक्ष्मी है जो पहले से ही इनकी पत्नी नियत हो चुकी है महाराज यदि इस कार्य में देवताओं का सहयोग न होता तो तुम्हारे इस यज्ञ कर्म द्वारा यज्ञ वेदी की भूमि से ऐसी दिव्यानारी कैसे प्रकट हो सकती थी जिसका रूप सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाश बिखेर रहा है और जिसकी सुगंध एक कोष तक फैलती रहती है इदम चाण्यप्रीत पूर्व नरेन्द्र दधानित वरम्भुत च च चुपस्थ कुी सुता पुण्य दिव्य पूर्व देहैरूपेता नरेंद्र मैं तुम्हें प्रसन्नता प्रसन्नतापूर्वक एक और अद्भुत वर के रूप में यह दिव्य दृष्टि देता हूँ इससे संपन्न होकर तुम कुंती के पुत्रों को उनके पूर्वकालिक पुण्यमय दिव्य शरीरों से संपन्न देखो वै उवाच तथो व्यास परमोदार कर्म सुचे विप्रं तपसा तस्य तस् च प्रददौता राजा पश्य पूर्व देहैर्यथावत वैश्वपायन जी कहते हैं जन्मे जय तद परम उदार कर्म वाले पवित्र महर्षि व्यास जी ने अपनी तपस्या के प्रभाव से राजा द्रुपद को दिव्य दृष्टि प्रदान की जिससे उन्होंने समस्त पांडवों को शरीरों से संपन्न वास्तविक रूप में देखा तथो दिव्यान् हेमकमालिन शक्रप्रख्यान पावका वर्ण बद्धापीना चारुपां चूनो जोढ़ोरस्कांतालमात्र दधर्स वे दिव्य शरीर से सुशोभित थे उनके मस्तक पर सुवर्ण में किट और गले में सुंदर सोने की माला शोभा पा रही थी उनकी छवि इंद्र के ही समान थी वे अग्नि और सूर्य के समान कांतिमान थे उन्होंने अपने अंगों में सब तरह के दिव्य अलंकार धारण कर रखे थे उनकी युवावस्था थी तथा रूप अत्यंत मनोहर था उन सबकी छाती चौड़ी थी और वे ताल वृक्ष के समान लंबे थे इस रूप में राजा द्रुपद ने उनका दर्शन किया दिव्य जो भी साक्षात्रापिद्र आदित्यान व सर्वगुणोपन्ना वे दिव्य निर्मल वस्त्रों उत्तम गंधों और सुंदर मालाओं से अत्यंत सुशोभित हो रहे थे तथा साक्षात्त्र महादेव थ आदित्य गणों के समान तेजस्वी एवं संपन्न दिखाई देते थे। तान विविक्षा प्रीतो राजा द्रुपो विस्मृत दिव्या प्रमे चारो पांडु को परम सुंदर पूर्वकालिक इंद्रों के रूप में तथा इंद्रपुत्र अर्जुन को भी इंद्र के ही स्वरूप में देखकर उस अप्रमेय दिव्य माया पर दृषिपात करके राजा त्रिपद अत्यंत प्रसन्न एवं आश्चर्यचकित हो उठे तम चैवाग्रांमती रूपयुक्ता दिव्यां साक्षात्म वनि प्रकाश योग्यां तमाम रूप तेजो ते यो भी पत्नी मात्र उन राज राजेश्वर ने अपनी पुत्री को भी सर्वश्रेष्ठ सुंदरी अत्यंत रूपवती और साक्षात चंद्रमा तथा अग्नि के समान प्रकाशित होने वाली दिव्य नारी के रूप में देखा साथ ही यह मान लिया कि द्रौपदी रूप तेज और यश की दृष्टि से अवश्य उन पांडवों की पत्नी होने योग्य है इससे उन्हें महान हर्ष हुआ स तदृष्ट रूपम जग्राह पाद सत्यवत्यासुत्य नहीं तम पर से प्रसन्न यह महान आश्चर्य देखकर द्रुपद ने सत्यवती नंदन व्यास जी के चरण पकड़ लिए और प्रसन्नचित्त होकर उनसे कहा महर्षि आप में ऐसे अद्भुत शक्ति का होना आश्चर्य की बात नहीं है तब व्यास जी प्रसन्न हो द्रुपद से बोले तपोवने का से कन्या महात्मनः सातु महात्म ना सा ने कहा राजन अपनी पुत्री के एक और जन्म का वृत्तांत भी सुनो एक तपोवन में किसी महात्मा मुनि की कोई कन्या रहती थी सती साध्वी एवं रूपवती होने पर भी उसे योग्य पति की प्राप्ति नहीं हुई तोषयामाथ तप था सह किलो अग्रेण प्रीतो प्रीतृणुु काम मिटि स्वयं उसने कठोर तपस्या द्वारा भगवान शंकर को संतुष्ट किया महादेवजी प्रसन्न हो साक्षात साक्षात्कट होकर उस मुनि कन्या से बोले तुम मनोवांछित वर मांगो सव मुक्ता ब्रवित कन्या देवम वरदमी स्वर पति सर्वगुणोपेतम इक्षा मिति पुनः पुनः उनके योग कहने पर उस मुनि कन्या ने वरदायक महेश्वर से बार बार कहा मैं सर्वगुण संपन्न पति चाहती हूँ ददौ तस् सदेव सस्तम वरम प्रीतमान पंचते पतो भद्रे भविष्यती शंकर देवेश्वर भगवान शंकर प्रसन्न चित्त होकर उसे वर देते हुए बोले भद्रे तुम्हारे पांच पति होंगे सा प्रसाद यति देविदम भूयभ्य भाषत एक पति गुणोपेत तत्मीतिशंकर यह सुनकर उसने महादेवी महादेवजी को प्रसन्न करते हुए पुनः यह बात कही शंकर जी मैं तो आपसे एक ही गुणवान पति प्राप्त करना चाहती हूँ तां देवदेव प्रीतात्मा पुनः प्राह शुभम वच पंच स्वक्त तो पति दे वै पुनः तत्था भविता भद्रे वचस्त भद्रमस्तुते देहमन गता जास्ते सर्वे तब देवाधिदेव महादेव ने मन ही मन अत्यंत संतुष्ट होकर उसे यह वचन कहा भद्रे तुमने पति दीजिए इस वाक्य को पांच बार दोया है इसलिए मैंने जो पहले कहा है वैसा ही होगा तुम्हारा कल्याण हो किंतु तु तुम्हें दूसरे शरीर में प्रवेश करने पर यह सब होगा द्रुपा यज्ञी पंचाता पत्नी कृष्णा पार्वत्य निंदिता पार्षत्य निंदिता द्रुपद वही कन्या तुम्हारी इस दिव्य रूपिणी पुत्री के रूप में फिर उत्पन्न हुई है अतः यह पृसत वंश की सती कन्या कृष्णा पहले से ही पाँच पतियों की पत्नी नियत हो चुकी है तपो घोरम दुहित यह स्वर्ग लोक की लक्ष्मी है जो पांडवों के लिए तुम्हारे महायज्ञ में प्रकट हुए हैं इसने अत्यंत घोर तपस्या करके इस जन्म में तुम्हारी पुत्री होने का सौभाग्य प्राप्त किया है सिसा देवी रुचिरा देवजुष्टा पंचानाभेका स्वकृत लेह कर्मणा श्रेष्ठा स्वयं देव पत्नी स्वयं भुवा श्रुवा राजुपदेष्टम कुरस्व महाराज द्रुपद वही यह देवसेवित सुंदरी देवी अपने ही कर्म से पांच पुरुषों की एक ही पत्नी निहत की गई है स्वयं ब्रह्मा जी ने से देवस्वरूप पांडवों की पत्नी होने के लिए रचा है यह सब सुनकर तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो इति श्री महाभारत आदि परवली वैवाहिक कर्म परवली पंच इंद्रोपाख्याधिकत तमोध्या इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत वैवाहिक पर्व में पांच इंद्रों के उपाख्यान का वर्णन करने वाला एक सौ छियानवे अध्याय पूरा हुआ